प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा कोई व्यक्ति नर्मदा में आत्महत्या करे तो उसे मुक्ति मिलेगी या नहीं समाधान देखिए आत्महत्या करने से मुक्ति नहीं मिलती मुक्ति तो ज्ञान और भक्ति से मिलती है आत्महत्या से तो अभी तक किसी की मुक्ति सुनी नहीं परंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नर्मदा में शरीर छोड़ देने का विधान शास्त्र में मिलता है यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो वह पहले नर्मदा में स्नान करके नर्मदा से प्रार्थना करे और फिर अनशन व्रत करे, अन्न जल छोड़ दे या केवल थोड़ा सा नर्मदा जल लेता रहे नर्मदा को अभी, अपना अभिप्राय बता दे। यदि नर्मदा की आज्ञा मिल जाए तो उसी समय शरीर छोड़ सकता है अन्यथा अनसन करते करते कुछ काल पश्चात शरीर छूट जाएगा और लोग उसे नर्मदा में प्रवाहित कर देंगे तो नरकारी फल नहीं मिलेगा तो दिव्य लोकों की प्राप्ति होगी परंतु ऐसा करने पर भी मुक्ति नहीं होगी इसी प्रकार ओंकारेश्वर में भृगुपतन नाम का एक पहाड़ है इसके ऊपर से नर्मदा की आज्ञा लेकर नर्मदा में कूदकर शरीर छोड़ने का विधान शास्त्र में मिलता है परंतु यह सब विशेष परिस्थितियों के लिए है सामान्य परिस्थिति में तो आत्महत्या को शास्त्र में बहुत बड़ा अपराध माना गया है मनुष्य शरीर ही तो साधन है कोई चाहे मुक्त हुआ हो चाहे बैकुंठ या कैलाश गया हो इसी शरीर में पुरुषार्थ करके गया है यह शरीर ही नहीं रहेगा मरकर पशु पत्थर बन जाओगे तब क्या पुरुषार्थ होगा ऐसे मनुष्य शरीर को स्वयं समाप्त कर रहे हो तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो यह स्वयं ही सोच लो जिज्ञासा क्या पति पत्नी एक ही जगह से दीक्षा ले सकते हैं समाधान जहाँ से पति ने दीक्षा ली है पत्नी ने भी वहीं से दीक्षा ले सकती है उसे स्वतंत्र रूप से गुरु बनाने का अधिकार नहीं है पति की आज्ञा से पति के साथ उसकी दीक्षा एक ही गुरु से हो सकती है अब यदि कहो कि वे तो परस्पर गुरु भाई गुरु बहन हो जाए फिर व्यवहार कैसे चलेगा इस विषय में शास्त्र ने निर्णय दिया है कि दीक्षा के बाद जो साधक शरीर होता है वह इस व्यवहारिक शरीर से पृथक होता है इसका इस व्यवहारिक शरीर से कोई संबंध नहीं है उनका पति पत्नी का संबंध व्यवहारिक शरीर से है और साधक शरीर अलग है अतः उनके व्यवहार में किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं होगा